शिवपुराण रुद्र संहिता नारद जी ने पूछा तात महाप्राज्य प्रभो आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया ब्रह्मा जी ने कहा मुनीश्वर अरुन्धति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ सप्तर्षियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरराज हेमान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हेमान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियाँ लेकर वहाँ गए कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुँचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो शैलराज के पास लौट आए महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर कर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सब को सुख देने वाला था इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे उन्होंने चावल गुड़ शक्कर आटा दूध दही घी मिठाई नमकीन पदार्थ मक्खन पकवान महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियाँ बन गई शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएँ भांति भाति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरम्भ किया पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया भाति-भाति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सालंद मंगल कार्य का संपादन किया नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया उसमें मंगल पूर्वक भाति भांति के उत्सव मनाए गए हर्ष बड़े हृदय से उत्तम मंगलाचार्य का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे इसी बीच में उनके निमंत्रित बंध बांधव आने लगे देवताओं के निवासभूत गिरराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक सांस ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए मंद्राचल अस्ताचल उद्याचल मलय दर्दुर निषद गंधमादन करवीर महेंद्र पारिया कोंच पुरुषोत्तम शैल नील त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीशैल गोकामुख नारद विंध कालंजर कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए दूसरे द्वीपों में भी तथा जहाँ भी जो जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधारे शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया सोणभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नद नालियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए गोदावरी यमुना सरस्वती वेड़ी गंगा नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई उन सब के आने से हिमालय की दिव्य पुरी सब ओर से भर गई वह सब प्रकार के शोभाओं से संपन्न थी वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी वंदनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया